नमस्कार आप सुंदर रेडियो 90.4 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आज के हमारे गेस्ट विशेष रोहित जसवाल जी हैं जो एक मॉडल है एक्टर है और विशेष डांसर भी हैं और साथ ही साथ फिटनेस क्लब चलाते हैं सूरत में उनसे हम लोग आज रूबरू होंगे उनके कुछ जीवन के अनुभव सुनेंगे और साथ ही साथ जो लोग आर्ट में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं डांस या सिंगिंग या फिर डांसिंग में तो उन सभी के लिए बहुत, ही जिसमें हम लोग बहुत सारे टिप्स के बारे में बातें करेंगे और रोहित जयसवाल जी से जानेंगे की कि किस तरह से एक अच्छे प्रोफेशनल डांसर के लिए आज के समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है आइए जब तक वो पहुंच जाते हैं तब तक मैं हमारे एक सिंगिंग स्टार विक्रांत जी पहुंच गए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि एक गीत बढ़िया परफॉर्म करें जब तक रोहित जी पहुंचते हैं <laughs> स्वागत है जी जी तो आइए आप लोगों के बीच दमा दम मस्त कलंदर काफी चर्चित गीत है तो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ सुफियाना रसाई ऊंची क्या हो साईं की ऊंची क्य चढ़ो ना जा जाके कह दो मोरे साई से कि मोरी बईया पकड़ लेम दमे अली दम दमे अली दम दमय अली दम दम अली दम दमे हली दम दमे अली दम दमे अली दम दमे अली दम दमय अली दम दमे अली दम दम अली दम हो लाज मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो लाज मेरी हो लाज मेरी पत रखियो फला झूले लाल सिदरी दासवर दास की कलंदर दमा दम मस्त कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली हर हर दे अंदर सखी कलंदर हो लाज मेरी पत रखियो भला झूले हो लाज मेरी। अली दम धम अली धम दम अली धम दम अली दम धम अली दम धम अली धम धम अली दम अली धम धम अली धम दम अली धम दम अली दम धम अली दम दम अली दम धम दम धम धम अली दम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 चार चराग तेरे हमेशा बालन बालन भला दा झूले दमा दम मस्त कलंधर अली हर हर दे अंदर सखी कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस् मस्त मस्त अली चलिए विकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जयसवाल जी के लिए आपने बहुत ही प्यारा सा वेलकम सॉन्ग उन गुनाया आशय करता हूँ उनको अच्छा लग रहा है <laughs> जी आइए आगे बढ़ते हैं और रोहित जी हमारे साथ पहुंच गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं रोहित जी एक अच्छे फिटनेस सेंटर भी चलाते हैं और विशेष योगा वगैरह सिखाते हैं और काफी समय से इस प्रोफेशन में हैं और सभी इनके साथ जुड़ जाते हैं और आप इनके अगर विशेष रूप से यूट्यूब चैनल अगर देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा की इतना इन्होंने अच्छी तरह से लोगों को सिखाया है और छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों को सिखाते हैं डांस और बड़ा अच्छी तरह से क्लासिकल और अलग अलग जो भी डांस स्टेप है मुझे नाम नहीं पता लेकिन हम उनसे जानेंगे, वो सारी चीजें योगा सा, योगा जुमा के साथ तो इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं और मॉडल भी इन्होंने काफी जो है जगह अपनी विशेष पहचान बनाई है तो आइये आज के शो में हम लोग बात करेंगे रोहित जायसवाल जी से बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियो के साथ रोहित जी कैसे आप बस एकदम मस्त आपको मस्त कर और स्वस्थ <laughs> आप <आके रहे> हैं? <laughs> बस हम भी आपको देखकर और खुश हो गए हैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी। या या। <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि रोहित जी अपने बारे में बताइए और सूरत में जो सिटी लाइट में आप अपना सेंटर स्टूडियो चलाते हैं डांस का उसके बारे में थोड़ा सा बताइये किस तरह से कितने टाइमिंग में वो चलता है ट्यूशन्स और फिर क्लासेस वगैरह कैसे होते हैं रमेश जी मुझे बीस साल हो गए सूरत में क्लासेस कंडक्ट करते हुए और आ, मैंने इसे पूरा एक कन्वर्ट किया लाइक अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मतलब बिकॉज ऑफ पर्सन है वो टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आउटर और इनर सो आउटर पर्सनालिटी के लिए जो जो चीजें जरूरी है स्वाद से लेके टैलेंट से लेके सारी चीजें चलती हैं जैसे डांस है म्यूजिक हैंडराइटिंग है स्पीकिंग इंग्लिश है वॉक है जुम्बा है जीमिंग पार्ट है, है, है और, नहीं। नहीं। all, मतलब, जो आउटर पर्सनलिटी और इनर पर्सनलिटी को कनेक्ट करती है सारी एक्टिविटीज में कंडक्ट कर रहा हूँ और इवेंट शोज भी करते हैं हम लोग और अभी तो और पे कोरोना मतलब खासतौर पर जी जी. तो क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़े थोड़े उसके बारे में बताइए डांस तो और जुम्बा में फर्क ये आप विदाउट लिप्सिंग और विदाउट एक्सप्रेशन डांस कर रहे हो तो डेट इज जुम्बा जुम्बा जैसा एक बंदा था जो सपोज इंस्ट्रक्टर था तो उसने मतलब वो कुछ आ, आ, ले जाना भूल गया तो उसने डांस पे वर्कआउट कराना शुरू किया तो तब से अच्छा वो चेंज चलता so है और, तो अच्छा और योगा में हम कैसे ब्रीथिंग ब्रीथ की टेक्निक के ऊपर जाते है लेकिन पूरा टेक्निक ब्रीथ का होता है अगर आप कोई भी डांस में हो चाहे फिटनेस में हो तो योगा योगा मतलब इट्स ऑफ योगिक्शन दो एड हमारे शरीर में श्वास का जब मिलन होता है तो वो योग होता है और उसके थ्रू दुनिया में सृष्टि में जितनी भी चीजें ऊपर वाले ने बनाई है उसके आकार में जाना वो योग का आसन है वो चाहे वृक्ष के आकार में जाके आप खड़े हो जाओ मत्स्य आसन में चले जाओ जितने भी आकार भगवान की दिव्य रचनाओं को हम अपने हिसाब से अपनी आकृति के हिसाब से ढालते हैं तो वो योगासन कहला जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में जो अभी भी चल रहा है दैट इज टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग सांस लेने की प्रक्रिया तरीका वो अगर आप जितना करेंगे उतना अच्छा होगा तो वो योगा हो गया जुम्बा में आप ये म्यूजिक पे करते करते और I think अगर मेडिटेशन करने में आपको बोरिंग फील होता है तो डांस इज द बेस्ट मेडिटेशन खुश मत करिए म्यूजिक लाउड करिए चिल करिए, रूम बंद करिए और जो आता है जैसा आता है बस शुरू हो जाइए देखिए आप पूरे <laughs> रिलैक्स हो जाएंगे <laughs> जी, जी। और एरो मतलब है एरोमार्ट का तो हो काउंटिंग होता है उसमें मतलब इक्कीस को बार बार बार बार किया जाए और फिर थोड़ी देर में चेंज करते जाए सेम पार्ट ऑफ डांस वो सिर्फ तरीका अलग अलग नाम अलग अलग दे दिए गए हैं किसी की स्पीड पर फर्क होता है किसी की रिपीटेशन ज्यादा होती है दैट इज एरोबिक्स जुम्बा इज द सेम लिटिल बिट मोर फास्टर एरोबिक्स में एक ही स्टेप को कई बार किया जाता है इट्स so लोगों के लिए थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए यार ये एरोबिक्स करा है, ये जुम्बा कराए का ऑल आर सेम। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसमें जैसे कि आप जो स्टूडियो चला रहे हैं उसके टाइमिंग्स वगैरह क्या है कैसे लोग जुड़ते हैं और अब तक जो लोग आगे पहुंचे हैं आपसे सीखकर उनके बारे में थोड़ा सा स्टोरीज <laughs> भी हमें बताइए अच्छा लगेगा देखिए क्लासेज मॉर्निंग में पहले सिक्स स्टार्ट होता था लेकिन अभी एट स्टार्ट हो रहा है अभी ड्यूटू कोरोना के बाद मतलब मॉर्निंग एट से लेकर रात को दस ग्यारह बारह बजे तक हम लोग वर्क करते हैं लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जो बैक हुआ है तो अभी हम लोग थोड़े थोड़े बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे लोगों को वापस आ रहे हैं पहले तो हम उनके डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाएं सबसे पहली बात है वो डर चुकेगा तो अंदर रहेंगे तो कुछ हो जाएगा बाहर निकल के <laughs> आप वर्कआउट शुरू करिए क्योंकि देखिये आपको एक लोगो आता है कोरोना को फैलने से रोकना है तो इंसान सोचे वो खुद को फैलने से रोकने के लिए क्या करता है अगर आपको फैलने से रोकना है वर्कआउट करो और आप खुद को फैलने से रोक लोगे तो कोरोना अपने आप फैलने से रुक जाएगा सो so, वो सब चीजें होती है और यहाँ पे काफी लोग हैं जो यहाँ से आरसीएच के थ्रू मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया ऊपर वो कल देने बाबा की कृपा है काफी लोग हैं जिनका घर रोजी अपने, अपने खुद के भी यहाँ से आरसीएस से जाने के बाद वो लोग क्लासेस चला रहे हैं कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं जैसे अगर आप आशिका भाटिया देखेंगे जो मूवीज में आई है शीर्ष डांसिंग में सुशांत थती वो पहले हम लोगों के साथ में था यहाँ पे आरसीएच में वर्कआउट किया एज अ स्टाफ था वो बट हीज अंट टैलेंट मतलब वो टैलेंटेड गए था आशिका फिर और कुछ लोग भी हैं जो यहाँ से कोशिश कर रहे और पहुंचे भी हैं जी जी, जी। और हम तो सिर्फ एक सिखाते हैं बाकी तो बाबा करता करता है है जो <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं कि आपका कैसे इस प्रोफेशन में आना हुआ थोड़ा सा आपने स्टोरी बताइए आपके बारे में छोटा सा था तो मम्मी के साथ मूवी या टीवी देखता था तो बोलता था मैं इसमें आऊंगा मैं इसमें घुस जाऊँ वो डायरिक वो था और शुरू में बिगिनिंग में मूड था क्रिकेटर बनने का फिर आर्मी में जाने का फिर धीरे धीरे यू you नो know, एक के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस होते चले जाते हैं फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब ग्लैमर मेरे लायक है एक्टिंग वगैरह मुझे करना है तो बस उसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया और आफ्टर टेंथ थी मैंने मतलब रैंप शोज वगैरह करना शुरू किए थे और करता तो था लेकिन जो अपने ग्रुपिंग होते थे उनको सिखाना शुरू कर देता था तो ऐसे मैंने इंदौर में जैसे अगर आप याद करेंगे मेरे साथ के थे अगर नाइनटी सिक्सर गास्टर इंडिया विक्रम सोलूजा वो मैं साथ में जिमिंग की इंदौर में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में तो वो मेरे सीनियर थे वो घर से भाग गया क्यूँकी मेरे यहाँ सभी डॉक्टर है मेरे पापा वगैरा सभी तो उस टाइम के तो ये फील्ड मतलब लोगो को पसंद ही नहीं थी तो फिर अपना धीरे धीरे स्ट्रगल शुरू किया और बस फिर काम शुरू किया और कृपा होती चली गई चलता चला गया और इसके साथ में जैसे कि अलग अलग फील्ड में हमको जाने का होता है लेकिन फिर आपको कैसे लगा कि मुझे यही फिटनेस एंड डांस वाला स्टूडियो जो है शुरू करना है सूरत में ये कैसे आइडिया आया ऊपर कुछ ना कुछ जिस में आपको जाना होता है ना बार बार वो चीजें सामने ला के खड़ी कर देता है मैंने जॉब ट्रैक किया जॉब करता था तो वहाँ के जो बॉस वगैरह थे वो बोलते थे कि तुझे ये आता तो मेरे बच्चों को ये सिखा दे तो कहीं ना कहीं कहीं भी किया मैं तो शोज मेरे सामने आते चले गए तो फिर मुझे हाँ। लगाई क्यों ना क्लासेस स्टार्ट किया जाए तू तो ही सिखाते सिखाते और जॉब करते करते मैं कर गया। हम्म हम्म हम्म तू बोलते ना भगवान कहीं ना कहीं से वापस जिस चीज में आपको उसको ले जाना होता है आप कितना भी भटक, भी भटक लो वो अपने आप बार बार बार बार, बार आपको मान ला के खड़ा कर ही देता है की यार ये, दिस इज योर वे गो देर जी जी आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सभी आपके चाहने वाले जो है मैसेज कर रहे हैं नैना महाजन ने मैसेज किया थैंक यू सोच थैंक यू नैना एंड इसके साथ में रेखा जी ने भी याद किया है Well said, Thank sir. You. और इसके साथ नवीन महाजन ने याद किया nice. वेरी नाइस ने बलो सर करके लिख के भेजा है. तो, तो, तो आई रोहित जी एक और बात जैसे कि हम लोग अलग अलग डांस मेरे पास आपके क्लिप नहीं है नहीं तो एक क्लिप आपका भी दिखा देता मैं एक मेरे पास अभी okay. हम लोग ने न्यूली स्टार्ट किया है डांसिंग कॉम्पिटिशन और थोड़ा सा मैं चाहूंगा की आप डांस को किस तरह से देखते हैं कैसे एलिब्रेट करेंगे तो एक छोटा सा नमूना मैं हमारे यहाँ जो है वीडियो आया है डांसिंग का तो मैं चाहूंगा आप उसे देखकर फिर अपना प्रशन बताइए आप सुन है रेडमा दुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम तो चलिए एक डांस जानकी जी का हम रोहित जी को बताएंगे और फिर वो उसमें करेक्शन या जो भी बताना है उनका रिव्यू हम सुनेंगे valete, mi valete, c'è tanto che hai, sentite la sua la odiare per me sa che è रोहित जी बताइए जानकी जी आपने बहुत बहुत बहुत अच्छा किया है मतलब अच्छा अच्छा कर रही थी गुड लक मुझे अच्छा लगा गाना बहुत <laughs> अच्छा था और सबसे पहले अपना खुद रिप्रेजेंट किया आई एम अपने आपको so to... एज की जरूरत नहीं होती है उसके टैलेंट की जरूरत होती है और आप में भरपूर है <laughs> चलिए जानकी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं आपने अच्छा किया रोहित जी खुद जो है एक इस फील्ड में प्रोफेसर है और प्रोफेशनली उसको करते भी हैं तो निश्चित तौर पे आपको कमेंट अच्छा मिला है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद रोहित जायसवाल जी, जी से बातें करेंगे और पांडुरंग जी जो दुबई में रहते हैं उन्होंने भी मैसेज किया है नमस्कार लिख के भेजा है और धन्यवाद पांडुरंग गायकवाड़ जी हमें देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स और इसके साथ डॉक्टर कन्या माली जी ने भी याद किया है बहन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं लिख के भेजा है, है। <laughs> बहुत खूब श्री राम प्रजापति ने लिख के भेजा है और संगीता जी ने भी याद किया है डांस में इम्पोर्टेंट बात कौन सी ध्यान रखने की होती है एंड रैप वॉकिंग में क्या है कैसे ध्यान रखे <laughs> जी रोहित जी एक सवाल आया है संगीता जी ने लिख के सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रखना होता है की जब भी आप डांस करो ना तो दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए डांस करो सबसे ज्यादा जरूरी ये सोच दो कि मैं मैं डांस करूंगा तो वो क्या सोचेगा जब आप खुद के लिए डांस करेंगे तो निकल के ओरिजिनलिटी आती है जी जी. और आपको सबसे जरूरी है आपको बॉडी के साथ साथ ये, ये सबसे अच्छा होना चाहिए डांस यहाँ से होता है तो जब आप लिपसिंग और <laughs> एक्सप्रेशन और स्माइल करते हैं ना ये तीन चीज़ें देखिये आप दो तरह के डांसर है एक जैसे सपोर्ट जो प्रोफेशनल होते हैं ऋतिक रोशन और वॉट तो उनके कोई भी डांस को आप दो से तीन बार आप देख सकते हैं लेकिन अमिताभ सर जब भी डांस करते हैं तो हल्का सा ये यूं भी करेंगे ना तो उनके फेस को आप बार बार देखते ही रह जाते हैं तो फेस एक्सप्रेशन लिप्सिंग बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डांस करते बेशर्म हो जाइए बिंदास हो जाइए अपने लिए डांस करिए लोगों के लिए नहीं तब और अच्छा कर पाएंगे और रैंप वॉक में मैं जो सोचता हूँ लाइक सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे लोगों को ये मालूम है कि अगर जो वॉक होती है उसको कैटवॉक कहा जाता है बट कैटवॉक वाई विटवॉक रैम्पे जब भी चलते हैं तो आप बोल नहीं सकते ना से ही आपको बताना पड़ता है बंदा कैसा है जो चोर होगा तो धीरे धीरे आएगा भाई लोग होंगे तो बिंदा आएंगे जो डर का होगा तो चोरी चोरी आएगा सो योर वॉक इज यलिटी दूर से देखिए बंदा जज कर सकता है बंदा कैसा है तो सेम लाइक अटवॉक मतलब जब आप रैंप पे चल रहे हो तो गर्ल्स के लिए कैटवॉक यूज़ होता है कि जब आप बिल्ली को आप देखे, बिल्ली चलती है अपनी मस्ती में चलती है लेकिन आप बंदा क्योंकि बॉयज में गर्ल्स में मस्ती होनी चाहिए, में एक चाहिए होता है तो पैंथर वॉक कहा जाता है तो जब भी आप चल रहे हैं तो आपके वॉक में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वॉक shows शोज यूर कॉन्फिडेंस सिंपली वॉक से इंसान जज कर सकता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो सो इट्स इंपोर्टेंट ऑफ कॉन्फिडेंस विध आई कॉन्टेक्ट क्योंकि रैम्पे जब आप चलते हैं तो आपको दिखता कुछ नहीं है लेकिन जितने हुँ. भी लोग आपको देख रहे होते हैं उनको ये लगना चाहिए बंदा मुझे देख रहा है so आपकी walk में वो चीज उभर के आनी चाहिए अच्छा जी जी रोहित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रैम्प और डांस में क्या डिफरेंस है और डांस किस तरह से करना चाहिए ये आपने बताया एक सिंपल टेक्निक यही है कि आप डांस खुद के लिए करें और खुल के करें और अच्छी तरह से आप अपने आप को एंजॉय करें जितना आप आनंदित होंगे नेचुरली वो आनंद दूसरे तक उतना ही पहुंचेगा। अगर आप टेंस में हैं, तो naturally टेंस भी पहुंचेगा। 100%. तो, one ये, of the best meditation. हाँ, तो ये हमें हमेशा इन चीजों को रखना चाहिए ध्यान में कि किस तरह से हम अपने आप को किस डांस को करना है क्या करना है और कैसे स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें एक ट्रेनिंग के पार्ट होती है लेकिन वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मनोस्थिति आप हुँ. मन से और आप अपने आप के लिए कितना अच्छा डांस करना चाहते हैं ये है है आपके अंदर ये you know, जो है, वो काम करता है ये रोहित रोहित जी जी जी ने बताया अब आगे बढ़ते हुए मैं विक्रांत राय एक एक एक छोटा छोटा सा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटा सा गीत आप सुनाइए <laughs> <जी, laughs> फिर से एक बात जी, जी, <laughs> नो की मत मानियो रे की मत सुनियो की मत मानियो रे की मत सुनियो नैनो कीमत रे नैनो कीमत सुनियो रे नैना ठग लेंगे ओ नैना ठग mm. लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ओ जगते जादू फूकेंगे रे जगते जगते जादू जगते जादू फूकेंगे नींद बाबर कर देंगे ओ नैना ना ठगलेंगे नै न ठग लेंगे ठग लेंगे नै न ठग लेंगे हो नैनों कीमत मानी रे भला मंदा देखे न पराया ना सगा रे नैनो को तो डसने का चस्का लगा रे भला मंदा देखे न पराया ना सगा रे नैनो को तो डसने का चस्का लगा रे नैनो का जहर नसीला रे नैनो का जहर नसीला नैनो का जहर नसीला रे नैनों का जहर नसीला बादलों में सतरंग बोवे बादलों में बोवे नींद बंगर कर देंगे ओ ना ठग लेंगे ओ ना ठग लेंगे ठग लेंगे ना ठग लेंगे ओ ना ठग लेंगे ठग लेंगे ठग लेंगे कीमत थकेंगे थैंक यू क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही मजा आ गया और माली साहब ने भी आपको याद किया है वेरी नाइस वेरी नाइस लिख के भेजा है तो आइए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हम लोग संगीत के क्षेत्र की बातें हो रही डांस और नृत्य की बातें हो रही है और ये मॉडर्न जैसे कि अभी हमने बातें की थी रैप के बारे में और ये सारी चीजें कैसी होती हैं थोड़ा सा एक दो क्लिप मैं बताना चाहूंगा सभी को और फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे रोहित जी को कि इसमें क्या चीजें होती हैं कैसे ये चीजें चलती है आप सुना है रोहित जी आपको याद तो आ गया होगा <laughs> ये जो शो का क्लिप हाँ. दिखा रहे थे ये आ... सबसे बड़ी चीज है कि पंद्रह अगस्त का दिन था जिसे एक भारतीय के लिए सबसे मतलब वो स्वाभिमान का दिन बोला जा सकता है अभिमान का दिन बोला जा सकता है और जी, सबसे जी. बड़ी चीज थी कि इसे जो परफॉर्म कर रहे थे वो इंडियन तो थे ही बट आप देखिए उसमें वर्ल्ड के सब फॉरनर्स है कोई चाइना का था कोई अमेरिका का था मतलब ऑल जितने भी ये मॉडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑल वर्ल्ड यहाँ पे है हर एक जगह के लोग है इसमें और जो सॉन्ग चल रहा है जी जी जी बताइए आप खेल रहे पर हो नहीं पाया बट फिर मेरे हर शोज में आप देखेंगे होता ही होता है, मुझे पसंद है मेरे दिल को छूता है वो चीज ये पूरा एक इंडियंस नहीं है जितने मॉडल्स हैं सब फॉरिनर्स थे और पंद्रह अगस्त के दिन किया था और इसको इसके लिए मैं थैंक्स कहूंगा जिन्होंने मुझे शो दिया था अनुपम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अनुपम ने मुझे बोला था रोहित कुछ ऐसा करते तो मैंने कहा ठीक है अगर बाहर के लोगों को लेके आ रहा अगस्त का दिन है तो पूरे संसार को एक किया जाए भारत के रंग में रंगा जाए तो ये वो एक शो था एक याद, अच्छी याद है मेरी लेके है गुड जिसने भी आपको प्रोवाइड किया उसको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा ये कहना चाहूंगा आ, सितारों के आगे जहाँ बाकी अभी और भी है कारवा आजादी <laughs> का बाकी अभी और भी है खोला करता था खून जो कभी आजादी के लिए उस खून को खोलना बाकी अभी और भी है हुए थे शहीद जितने आजादी के लिए उन शहीदों को शहीद होना बाकी अभी और भी है सो अभी आजादी पूर्ण रूप से नहीं मिली अगर आप देख रहे हैं तो अब जो डिजास्टर आया हुआ है तो कहीं ना कहीं वापस से कोशिश है डिवाइड एंड रूल की अभी जो चल रहा है संतों के ऊपर मतलब एक जो एक यू नो एक इनजस्टिस की लहर फैली हुई है अब माने या ना माने मतलब मैं आप लोगों के थ्रू कहना चाहूंगा कि वापस से हमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रूप में तोड़ा जा रहा है चाहे वो बॉम्बे देखो आप बिहार देखो आप तो एक ये वहां से हम लोगों को ये आपस में लड़वा के वापस से डिवाइड एंड रूल आ रहा है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कारवा आजादी का बाकी अभी और भी है क्योंकि हम सब बिखर रहे हैं चीजों को बिखराया जा रहा है आज भी हमें जरूरत है कि हम फिर से एक हों। कहीं ना कहीं हमें वापस वहीं ले जाया जा रहा है डिवाइड एंड रूल हम बट रहे हैं हम प्रांत में बट रहे हैं लैंग्वेज में बट रहे हैं सब जगह भी बांटा जा रहा है कोई अपने वोट के लिए कोई अपने नोट के लिए पर रोटी सब अपनी अपनी सीख रहे हैं शायद आज भी हमें इस चीज की जरूरत है कि करते रहे जो तेरा मेरा तो कश्मीर तो जाएगा हिंदुस्तान का हर घर दोस्तों जाएगा हम्म हम्म चलिए रोहित जी बहुत ही अच्छे विचार आपने व्यक्त किया जिस तरह से हम लोग माहौल देख रहे हैं उन माहौल में जो सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर भी आप देखते हैं कुछ न कुछ भाषा और फिर अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलता है और वही चीजें है की हम लोग अलग अलग बटते जा रहे हैं लेकिन हम सभी को एक इंसानियत के रूप में हमें एकता में रहना है हर व्यक्ति के प्रति हमारी सहानुभूति हो इंसानियत के रूप में तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कुछ वैसे कहा जाता है कि गीता का जो लास्ट वर्जन है उसमें कहा जाता है कि सब कुछ जायज है और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है और जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा तो इसका प्रशन यही होता कि हम सभी को एक लर्निंग है एक्चुअली में जीवन क्या है कि हम लोग जब इस संसार में आते हैं तो यहाँ लर्न करते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं और बस यही चीज हमारे जीवन में हो कि सबके प्रति वही सम्मान कि वो भी एक्टर है मैं भी एक्टर हूँ और विक्रांत भी एक्टर है ये जब हम समझ हम सब एक ही हैं और ये यहाँ अभिनय करने के लिए आए हैं हमारा मूल जो है निवास स्थान वो कहीं और है जहाँ हम सभी को एक साथ जाना है तो बस एक साथ जाने के लिए तैयारियां तो भी चाहिए वो सारी चीजें जो है इसी तरह से होंगे जब आप घर अगर आप रिनोवेट करते हैं किसी घर को अपने तो रिनोवेट कब तक नहीं करेंगे जब तक आपके पास नया घर के लिए पूरा असेट ना हो और एक बार वो सारी चीजें जमा हो जाती हैं, उतना फाइनेंस आपका ठीक हो जाता है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा जब आ जाता है तो आप कॉन्फिडेंसली फिर से क्या करते हैं अपने पुराने घर को तोड़ के उसमें नया बांध अब जब टूट रहा है तो उस समय हमको उसका दुख नहीं होता है क्यों क्योंकि हमारे दिमाग में पूरी तरह से फिट है कि मुझे नया बन रहा है और अगर किसी के खौब में ये नहीं रहेगा कि नया कुछ नहीं होने वाला है और पुराना टूट रहा है वहीं तक उसका अगर फोकस है तो बेचारा दुखी होगा तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीजों को हमें हाँ एक साथ देखना होगा तब जाके हम एक लाइवलीवुड लाइफ जी सकते हैं और जिस तरह से रोहित जी ने बताया मुझे वो चीजें मुझे याद आते हैं ये चीजें मैंने है और आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार एक और क्लिप मैं रैम के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरह से आप मुझे बताइए हमारे सभी दोस्तों को भी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और ये आपका अपना एक क्लिप है <laughs> नहीं दिस इज नॉट माई क्लिप अच्छा या, yeah. हाँ, बताइए के बारे रैम्प मतलब इट्स थिंग लाइक इट्स वेर यू कैन शो मॉडल मतलब होता है, <coughs> so, है? प्रोडक्ट के लिए रैम्प शो करते हैं तो अगर आपने कोई <coughs> चीज पहनी है तो वो आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जो भी देख रहा है तो अपने आपको फील करे की और मुझ पर कैसा लग रहा है तो वेर यू कैन शो यूर कॉन्फिडेंस यू कैन प्रूव यूर पर्सनलिटी की हाँ दिस इज रैम्प पहनने के बाद अगर सपोज मैंने कोई आउटफिट पहना है देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके आउटफिट आपके कॉन्फिडेंस को 50 परसेंट इंक्रीज कर देगा आपको आउटफिट अगर आप किसी भी जगह गए हैं अगर आपका आउटफिट आपको थोड़ा भी लगे कि आप सूट नहीं हो रहा है तो आपका पूरा फोकस उधर रहता है तो आपका मोरल अपने आप डाउन हो जाता है और जहाँ आपका आउटफिट अच्छा होता है तो आपका मोरल अपने आप बढ़ जाता है जो रैम्पे भी हम लोग जो करते हैं प्रोइंग योर पर्सनैलिटी आप स्टेज पे जब आप चल रहे हैं तो आपकी पर्सनलिटी को आप लोग देखते हैं उससे जज करते हैं जिस तरह का पहनावा होता है उस तरह से आपको वॉक करना होता है अगर आपने इंडियन पहना है तो आपकी वॉक इंडियन स्टाइल में होना चाहिए अगर आपने सूट पहना है तो आपने आपने वेयर क्या किया उसके हिसाब से आपकी वॉक ढल जाती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज में इसे वॉक में बताना चाहूंगा कि आप वॉक से किसी को जज कैसे कर सकते हैं अगर आपने इंडियन पहना होता है तो मोस्टली जब वॉक होती है उसमें आपके फोटो थोड़े से क्रॉस चलते हैं जैसे राजा महाराजा को अगर आप देखें लेकिन मोस्टली आपकी वॉक होना चाहिए स्ट्रीट फोटवक्स आप नाइनटी परसेंट की वॉक करिए उनके जब भी फोटोक्स होते हैं क्रॉस चलते हैं उसका मतलब होता है क्रॉस थिंकर मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जी जी आपकी वॉक से आप जज कर सकता है कोई भी कि आप किस तरह के बंदे हैं अगर सपोज मुझे गुस्सा आ रहा होगा तो बोलूंगा हंसूंगा पार्ट ऑफ पर्सनलिटी तो वॉक में भी हमारे आप अपने आप वो चीज उतर आती है जीवान से तो बाद में आता है पर हमारी पर्सनलिटी अपने आप आ जाता है अगर दुख है तो पार्ट ऑफ यूर पर्सनैलिज मतलब आपको आना चाहिए आपकी वॉक वा, अच्छी होना चाहिए आपका आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है किसी भी डीलिंग के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व को उभार के लाता है जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की रैम्प या जो भी चीजें हम लोग करते हैं डांस एक्टिविटीज उसमें कहीं कही ना कहीं हमारा सोच हमारी एक्टिविटी और हमारी भावनाएं स्पष्ट दिखाई देता है इसलिए आप अच्छी भावनाओं के साथ जितना लगन से आप मेहनत करेंगे उतना ही वो चीजें लोगों को तक पहुंचेगी तो ये एक अच्छी बात आपने बताया और अलग अलग थीम पे अलग अलग इवेंट्स आप करते हैं थोड़ा इवेंट्स के बारे में आप बताइए किस किस तरह के इवेंट्स आपने सूरत में किया है या और भी जगह देखिये शुरुआत की थी उसके लिए मैं देवांग सर को बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बुस्टअप दिया था या सूरत आया थे। तो आप विश्वास करेंगे हम लोगों ने जो शो उस टाइम पे पेउंड लाइकेंड वन टू 2001, 2002, देट वाज द शो हम लोग जो एक डोर में भी रैंप शो कर जाते थे और जहां से लेके जहाँ तक नजर मारो मतलब लोग खड़े होकर देखते थे उस चीज को एक रैम्प शो मतलब एक छोटे से टेम्पो पे भी हम लोगों ने शोज किए बाइक के ऊपर भी शोज किया है छोटा सा जगह होता था उसमें हम लोग शो लेकिन भीड़ इतना होता था लाइक की जहाँ तक नजर मारो लोग हमें देखते थे उस टाइम पे चलते चलते मतलब ड्राइव मतलब ऑन रोड गाड़ियाँ चल रही और हमने तब वो शोज दिए थे तो इवेंट अलग अलग हो जाते हैं चाहे वो आप एक कॉपरेट इवेंट अलग होता है फिर एक family अलग होते हैं, मैरिज शो संगीत संध्या का जो ट्रेंड होता है वो अलग होता है तो lots of events. आप हर मोमेंट को एक इवेंट बना सकते हो और उसको फिर उसमें उसकी थीम में जाके आप उसमें एक अपनी मेमोरीज बना सकते हो तो इट्स पार्ट ऑफ इवेंट ऑल्सो जैसे डांसिंग हो गया रैम शो हो गया गेम हो गया फोन हो गया मस्ती हो गया ट्रेवलिंग हो गया तो आप अपनी मेमोरी को जिस रूप में ढालना चाहो तो आपकी लाइफ का एक वो इवेंट हो जाता है जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप इवेंट्स किए और अलग अलग रोड पे करना ये आप में एक चैलेंज है क्योंकि मतलब था था। गाड़ी चलती थी <laughs> छोटी सी जगह होती थी, थी और मैं और मेरे जो कलीग्स है मेरे जो दोस्त है मेरे स्टूडेंट जो हो होते थे हम लोग साथ में कई बार ये भी होता था कि गिर ना जाए और चल रहा है गाड़ी हम शो कर रहे हैं और लोग हमें पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे करना मतलब अपने आप में एक बहुत एक जे, जे, जे. एक चैलेंज था। जी जी और बात पूछना चाहूंगा जैसे अभी न्यू जो आ रहे हैं नए बच्चे जो आ रहे हैं वो भी जे. डांस में अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हुँ. कुछ हमारे यहाँ जैसे कि अभी मैंने 42 वाले इनका डांस के बारे में बात किया जो जानके जी है वो एज ए टीचर भी ट्रेन कर रही है बच्चों को और काफी छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो अपना डांस परफॉर्मेंस हमें भेज रहे हैं तो <laughs> so, बड़ा अजब सा वो चीजें हमको देखने को मिल रहा है तो so, एक छोटी बच्ची का डांस मैं आपको बताना चाहूंगा भी okay. <laughs> आप सुन रहे हैं रिडुम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम पर <laughs>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 मैं साइन इन करने आया नहीं हूं toh gyan wala mandir isura ghar ghar mera oh mere oh ki hasar mera oh mere oh isura ghar ghar mera oh mere good morning judges my name is tanisha punnit and i am from class 7 मनवाला गे ओ मनवाला गे लाजे रे सब रे लाजे रे सब रे लिख रहा हूं कि आ कजिया कजिया कहीं घबरे मनवाला जी <laughs> तो चलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपने इस बच्चों के बारे में बताइए और किस तरह से हमें जो है को? और क्या चीजें उनके अंदर होनी चाहिए जी, जितनी भी जनरेशन इस फील्ड में आना चाहती है तो मैं सबसे पहले एक सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा की एक बहुत बड़ी गलत फेमी है की बिना पढ़े लिखे आप स्टार बन जाएंगे तो इसको आप एकदम फोकस मत करे की आपका कर एज डांसर डांसर इट्स माय मतलब आप स्टडी जरूर करिए आप डोंट मतलब स्टडी के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है अगर आपके पास स्टडी है तो ही आप आगे दूसरी चीजों के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि सबसे पहले स्टडी कंपल्सरी है और अपना रियाज जरूर रखें डांस का जरूरी नहीं की आप बॉडी के थ्रू डांस करें अगर आप किसी चीज को करें तो हर चीज में एक एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश करिए तो आपको गाने में क्योंकि एक्टिंग में आप डायलॉग्स पे एक्टिंग करते हैं जब डांस करते हैं तो आपके लाइन के एक शब्द पे आपकी एक्टिंग होती है तो पहले स्टडी नहीं छोड़ना स्टडी तो हमेशा मतलब कंटिन्यू आपको जो ग्रेजुएशन है आपको जो टारगेट है स्टडी की तरफ होना चाहिए इसको एक ऑप्शनल लेके चलें करते चलिए मैं आपको मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप डांसर मत बनिए बट प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी फर्स्ट इसको साइड में लेके चलें और हर रोज अपना प्रैक्टिस करें और नहीं। नहीं। जितना आप खुद सीखेंगे तो उतना नहीं आएगा जितना आप सिखाएंगे सीखने से उतना ना सीखे जितना सिखाने से सीखे इंसान तो आप जो सीख रहे हैं वो को सपोज आपने आज को एक स्टेप रेडी किया है तो आप क्या गाना कर रहे हैं आपको ताल की नॉलेज होना चाहिए बीट कहा जा रही है किस बीट्स किस रिदम पे वर्कआउट हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट hmm. अगेन आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको डर नहीं होना चाहिए बिंदास होना चाहिए जिस दिन आप बिंदास हो जाएंगे डांस अपने आप बॉडी में से निकलने लगता है तो <laughs> बच्चों को मैं ही बोलूंगा प्लीज अगर मॉम डेट बोलते कि पढ़ाई तो सबसे पहली चीज है पढ़ाई सिर्फ डांसर भी बनना है तो पढ़ाई बहुत बहुत बहुत जरूरी हो गई है जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया रोज मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को ये बात सुनकर अच्छा लगेगा और साथ ही साथ जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं बचपन से ही डांस के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है प्रैक्टिस भी अच्छा करते हैं लेकिन साथ साथ आपको अपना पढ़ाई भी करना चाहिए पढ़ाई मेन है उसके बाद आप हॉबीज जो है सेकेंडरी है आज के समय को देखते हुए आइए एक और बात संगीता जी ने पूछा है आप रेडियो मधुबन से साथ जुड़ कब एक रैम्प शो देने वाले हैं रमेश जी बाबा जब याद करेंगे मैं आया पहुंच जाऊँगा बाबा के लिए तो कभी ना वही नहीं है देखिये देखिये मुझे याद है वहाँ जब मैं आया था तब कपिल शर्मा शो बंद था मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हमारी बात हुई थी तब मैंने कहा था कि आपने पूछा था बाहर यहाँ आया तो क्या चाहते हैं तो मैंने कहा एक ऐसा शो है जो लोगों के लबों में मुस्कान लाता है वो बंदा अभी कहीं टूट चुका था तो मैं चाहता हूँ वो शो वापस शुरू हो जाए तो आप देखिए कुछ टाइम के बाद वो शो शुरू हो गया था Hmm. अभी कुछ चीजें वापस जो हो रही है तो मैं ये चाहूंगा कि वो चीजें थमे और बाबा जब आ, मतलब तो तो मैं तो क्या hmm. हो? कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी से ये लोग भी डांस सीख सकते हैं तो आपको पहले ही कहा आर्टिस्ट <laughs> कोई उम्र नहीं होती है अगर वो बैठे हैं तो भी डांस कर सकता है जरूरी नहीं की आप खड़े हो आप यहाँ से भी डांस कर सकते है एक आर्टिस्ट का कोई उम्र नहीं होता वो 99 में भी आप ही ने कहा है कि हम सब आर्टिस्ट है so anytime, anywhere, anywhere. Hmm. So, कोई नहीं। तो मैं नहीं सोचता की साठ साल वाले नहीं कर सकते हमारे यहाँ पे करते हैं मतलब 60, 72, भी करते हैं आप देखिए वो एंजॉय करते हैं उसमें उस, उस एक समय में आप जीरो हो जाते हैं आपके पास सिर्फ वो धुन होती है मस्ती होती है अगर बोले की आपकी एज नहीं तो, ये तो अगर नाइनटी नाइन के भी होंगे तब भी अगर इसी तरह गाएंगे तो माशा इनकी आवाज में तो वो दम है ही तो कभी भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो डांस होती है क्या वो वैसे ही होते हैं या कुछ टेक्निकल चीजें भी उसमें ऐड होती हैं कई बार हम लोग बहुत ही अलग अलग डांसेस देखते हैं वो स्टेप्स देखते हैं तो उसमें कुछ मैनुफ्लेन होता है और जो मूवीज में शूटिंग होती हैं तो उसमें तो ब्लॉकवाइज ही होता है वो एक सा रेयर होता है वो एक ही स्टेप को करेंगे अलग अलग एंगल से शूट होता है अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है एक लाइव शो बहुत देखिए आप अगर आप नोट करेंगे अगर शो वगैरह आप देख रहे हैं टीवी में भी अगर आप शोज देखते हो तो उस शोज में जो बंदा रिप्रेजेंट कर, कर रहा है और वही अगर आप उसका लाइव शो देखोगे तो बहुत फर्क आपको पता लग जाएगा कोई भी हो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट या कोई भी हो आप जब उसको लाइव देखोगे और एक कैमरे पे देखोगे कैमरे पे एडिटिंग वगैरा बहुत सारा है क्यों ना मैनिकुलेशन होता है और आप जब लाइव देखोगे तो बहुत फर्क आ जाता है सो कैमरा पे डांसिंग टोटल अलग है और लाइव डांसिंग टोटली थोड़ा मतलब फर्क पड़ जाता है एनर्जी लेवल का भी फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है जी तो हम लोग बैठे बैठे कुछ डांस ट्राई करते हैं जो, जो लोग देख रहे हैं शायद वो लोग भी कर पाए मैंने कहा ना डांस कभी भी कहीं भी हो सकता है तो आप म्यूजिक दीजिए आई कैन स्टार्ट लाइक आप जो काम कर रहे हैं ना वो भी डांस है पकड़ना सिर्फ आर्ट को आर्ट इधर कर लो आर्ट इधर कर लो तो डांस शुरू हो जाता है सर अगर आप उधर से वहां से तो भी, आ, मेरे साथ विक्रांत जी भी करेंगे बैठे-बैठे है ना अच्छा <laughs> <laughs> ये, ये नेटवर्क चलना चाहिए आपके लिए मैं कोशिश करता रहा हूँ की चल जाए तो अच्छी बात है <laughs> या अच्छा तब तक मैं चाहूंगा कि विक्रांत जी एक हाथ छोटा सा पीस और सुना दीजिए रोहित जी के लिए जी जी बिल्कुल अलग खुद का composition गया है। <laughs> खुद का composition सुनाना है है है ओके मौत की है ये मैं करता आप आप लोगों के भी ठीक ठीक है, है। नहीं तो विक्रांत जी दीजिए रोहित जी डांस करेंगे हाँ वो एक गुड सजेशन है कोई बात नहीं रोहित जी और रमेश जी दोनों डांस करेंगे आज बैठे बैठे कैसे होता है तो देखिए रमेश जी ने मारवाड़ी गैटअप किया हुआ है फाइन <laughs> आप म्यूजिक दीजिए हम और रमेश जी मारवाड़ी गेट पे घूमर बैठे बैठे कर लेते हैं <laughs> ठीक है रमेश जी ट्राई करते हैं हमें करना क्या है आशीर्वाद देते कैसे हैं ऐसे और लेते कैसे हैं ऐसे देना कैसे ऐसे लेना कैसे ऐसे हमको सिर्फ आठ बार करना कैसे दीजिए लीजिए दीजिए तो वन टू थ्री रंग दो <laughs> मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल नंद के छेड़ो ना ही बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल तो मोहे रंग दो लाल तो so दस नंद के लाल तो यू कैन डू एनीथिंग <laughs> चलिए एक गाना तो शुरू आवाज आ रहा है शायद आपको आवाज सुनाई दे रहा है आपको हाँ या रमेश जी अभिमान जी मेरे साथ करिए हमें सिर्फ गदन जी कहना है हाँ। अभिश जिंदगी बेसेनवे रास्ते पे रहनेवे जिंदगी बेसेनवे रास्ते पे रहनेवे जिंदगी पे हाल है सुर है ना ताल है आवाज भर लिया <laughs> क्या है? ताल सिताल मिला गेम ऑफ ब्रिज जैसे आप उधर ताल देंगे तो हमारे पांव ही हैं सारा खेल ताल का है चाहे वो जिंदगी की ताल हो चाहे म्यूजिक की ताल हो चलती रहनी चाहिए जी सावन ने आज तो मुझको मुझको भी मेरी नाज ने मुझ डुबो दिया सावन ने आज तो सो so uh, so मैंने प्रूव किया है अगर हम बैठ के नॉर्मल भी कर सकते हैं सो यू डोंट नीड टू टू प्लीज और एक्सक्यूज डांस सी अगेन खुद के लिए डांस करिए सबसे पहले दूसरों के लिए नहीं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम जी लिखते हैं <laughs> चलिए पंडरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी ज्वाइंट होना है खुशियां हैं और आइए अब जाते जाते एक छोटा सा मैसेज रोहित जसवाल जी क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा रिस्पेक्ट तो मदर एंड पेरेंट्स एक ही को हट मत करिए किसी का पूरा मत करिए हमें नहीं पता बस एक चीज हमेशा लाइफ में ध्यान रखना अगर ये जरूरी नहीं है आपको क्या करना है जरूरी नहीं कि आपको क्या करना है ये बहुत जरूरी है ऊपर so वाला खुद भी खुद बता देगा की फिर आपको क्या करना है तो so प्लीज क्या नहीं करना है वो डिसाइड कर लीजिए थैंक यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत जी एक मुकड़ा सुना दीजिए रोहित जी के लिए जाते जाते प्यारा सा मुकड़ा जी जी तो अपनी कंपोजिशन सुनानी है है या सिर्फ पर... तो सुना नहीं ज़्यादा है <laughs> <बस। laughs> <laughs> okay, okay. hmm, तो तो खबर hmm, क्या किसी को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 क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी मौत की है कब क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी एक छोटा सा दो पल ये जिंदगी है खुलकर तुझी ले दो पल की ये जिंदगी है खुलकर तुझी ले मौत एक सच्चाई है ये यकीन कर ले ये यकीन कर ले ये यकीन कर ले मौत की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी कब कहाँ किस कदर आ मिलेगी थैंक यू दिल को छू गया और ये कहना चाहूंगा कि यार सही है मौत का क्या पता कब किस कदर मिलेगी सो so दोस्तों जो लोग रूठे हैं नाराज हैं और मुझसे कुछ गलती है तो उनसे मैं क्षमा चाहूंगा और उनसे मैं यही बोलूंगा कि प्लीज स... उनसे नहीं सभी से यार क्षमा करना सीख लो जिंदगी तर जाएगी गलती जिनसे हुई उन्हें माफ करना सीख जाओगे उस दिन तर जाओगे so आप किसी से भी अपनों से कभी नाराज हो या नाराजगी में चल रहे हो छोड़ दो यार ज़िंदगी का का पता नहीं कल सूरज क्या होगा ही अभी उन्हें माफ करो उनको गले लगा लो क्या बात <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रोहित जी फिर से एक मैसेज देने के लिए और विक्रांत जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया और शुरू शुरू में वो एक कवाली भी आपने सुनाई लाल मेरी स्वागत में मस्त कलंदर बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए रोज जी से जो भी हमने बातें की फिटनेस एरोबिक्स और जुमा ये सारे डांस के बारे में उन्होंने बताया और रैंप के बारे में बताया आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें क्लियर है कि डांस मना क्या और रियल डांस क्या होता है वो भी आपको बताया गया तो चलिए आज से हम सभी लोग किसी भी परिस्थिति में रियल डांस के साथ जुड़े अपने आप को खुश रखें सिर्फ पांच मिनट काफी है रमेश <laughs> तो जी आपको भी शुक्रिया कहना चाहूंगा बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संगीता दी का शुक्रिया दा करना चाहूंगा और जो लोग मेरे लिए टाइम निकाल के देख रहे हैं और विक्रांत जी आप यूज रियली सुपर वन डे यू डेफिनेटली टू स्का ध्यान रखेगा ये प्रूव होगा सो थैंक्स टू एवरीबडी और फिर से बोलूंगा विल टच जी चलिए मित्रों आप सभी खुश रहें मस्त रहें और दिल से सब चीजें करिए और एक बात जरूर याद रखिये रोहित भाई ने बताया कि जो नहीं करना है उसके बारे में आप अपने अंदर मन से कारण बांध ले कि वो चीजें नहीं करनी थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाओं के साथ सलाम नमस्ते तो हैं हम सब कर इसकी शान बढ़ाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकाते बातें मुलाकाते कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकाते बातें मुलाकाते